को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपाय हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं जिन उपायों को अपना करके योग अभ्यासी मन को स्थिर करता है स्थिर हुए मन को आत्मा में लगाता है आत्मदर्शन करता है और प्रभु में लगा करके प्रभु का दर्शन करता है आत्मदर्शन प्रभु दर्शन के लिए पहले व्यक्ति को अलग अलग उपायों को अपना करके अलग अलग उपलब्धियों को प्राप्त करना होता है उन अलग अलग उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मन को एकाग्र करना पड़ता है और मन को एकाग्र करने के लिए मन को प्रसन्न करना होता है प्रसन्न मन ही एकाग्र होता है खिन्न मन उद्विग्न मन चंचल मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता मन को एकाग्र करना है तो मन को प्रसन्न करना है और मन को प्रसन्न करना है तो ऐसा व्यवहार करना है जिस व्यवहार से मन प्रसन्न होता है याद रखना मन द्वेष से प्रसन्न नहीं हो सकता राग से प्रसन्न नहीं हो सकता मोह से प्रसन्न नहीं हो सकता या मैं ये कहूं काम से क्रोध से लोभ से मोह से ईर्षा से अहंकार से कभी मन प्रसन्न नहीं रहता उद्विग्न रहता है हां जब व्यक्ति राग कर रहा होता है उस राग काल में थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्न होता है लेकिन जिसके प्रति वो राग कर रहा है लेकिन दूसरे के प्रति द्वेष भी होता है हां एक समय में राग है तो द्वेष नहीं रह सकता लेकिन वो राग लंबे काल तक नहीं हो सकता मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है जिस व्यक्ति में जिस वस्तु में राग चल रहा हो राग वर्तमान है उदार वृत्ति में है यानी वर्तमान है राग तो राग के काल में द्वेष नहीं हो सकता यह निश्चित है लेकिन वो जो राग है वो लगातार राग नहीं रह सकता क्योंकि जिस वस्तु में राग है वो वस्तु निरंतर उस व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता वो पदार्थ निरंतर उसको सुख नहीं दे सकता साथ में दुख भी देता है इसलिए राग के काल में राग है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है वो निरंतर उसको सुख नहीं मिल सकता है और जिस वक्त राग से ग्रस्त है उसी वक्त उसके विरोधी व्यक्ति सामने आ गया हो विरोधी वस्तु सामने आ गई हो तो वो राग हट जाएगा द्वेष प्रारंभ हो जाएगा वो रागी व्यक्ति के साथ रागी वस्तु के साथ जब जुड़ जाता है राग युक्त वस्तु के साथ राग युक्त व्यक्ति के साथ जब जुड़ा हुआ होता है व्यक्ति उस काल में यदि द्वेशयुक्त वस्तु द्वेशयुक्त व्यक्ति सामने आ जाए तो राग बंद हो जाएगा द्वेष प्रारंभ हो जाएगा इस बात को समझने का प्रयत्न करना और दोनों सामने हो और जिस वक्त राग वाले पदार्थ के साथ जुड़ता है तो राग होगा और निरंतर राग वाले पदार्थ के साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि एकाग्रता नहीं है याद रखना मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना राग वाले पदार्थ के साथ जुड़ रहा है उसको अच्छा मान रहा है उससे सुख भी मिल रहा है लेकिन वो निरंतर उस वस्तु के साथ इसलिए जुड़ नहीं सकता क्योंकि एकाग्रता नहीं है इसलिए उस वस्तु के साथ जुड़ करके उसका सुख भी लेता है लेकिन उसके सामने द्वेष वाली वस्तु भी खड़ी है द्वेष वाला मनुष्य भी खड़ा है उस स्थिति में कुछ देर के लिए उसका मन उस द्वेशुक्त पदार्थ के साथ भी जाएगा तो उसके साथ द्वेष पैदा करेगा और उस द्वेष के कारण से दुख प्राप्त होता रहेगा थोड़ी देर दुखी होता रहेगा थोड़ी देर सुखी होता रहेगा यह जो स्थिति है मनुष्य की यह स्थिति पूरे संसार में व्यापक है और सर्वत्र इसी स्थिति में मनुष्य रहता है सुखी भी हो रहा होता है दुखी भी हो रहा होता है और मूढ़ भी बनता रहता है बीच बीच में कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है कभी मूढ़ भी बनता है उसको एहसास ही नहीं होता है उसको वैसा बोध ही नहीं होता है ऐसी भी परिस्थिति आती है किम कर्तव्य विमूढ़ होता है क्या करूं क्या नहीं करूं करूं या ना करूं उसको एहसास बोध ही नहीं होता है एक प्रकार से मूढ़ की स्थिति जैसे तंद्रा में होती है निद्रा में होती है व्यक्ति को सूझबूझ नहीं रहता है पता नहीं लगता हो क्या रहा है जब कभी व्यक्ति ऊंग रहा होता है तंद्रा में होता है उस स्थिति में उसको यह पता नहीं हो रहा होता है सामने क्या हो रहा है वही मूढ़ अवस्था है और जागृत अवस्था में भी अनेक बार व्यक्ति मूढ़ बन जाता है और उसी स्थिति के लिए लोक में कहा कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़ होता है क्या करूं क्या ना करूं करूं या ना करूं इसका उसको एहसास अनुभूति अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा होता है यही मूढ़ अवस्था है तो कभी व्यक्ति मूढ़ता से ग्रस्त रहता है कभी द्वेष से ग्रस्त रहता है तो कभी राग से ग्रस्त रहता है क्यों मन एकाग्र नहीं है मन चंचल है इसलिए एक स्थिति में निरंतर मन नहीं रह सकता परंतु यहां पर योगाभ्यासी का मन एकाग्र होता है क्योंकि वो एकाग्र होने का अभ्यास करता है अलग अलग उपायों को अपनाता हुआ व्यक्ति मन को स्थिर करने का प्रयत्न करता है और जब अभ्यास निरंतर करता है वो एक दिन वो अभ्यास फलदायी बन जाता है क्योंकि वो अभ्यास उसको फल देने वाला बन जाता है इसलिए मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था लौकिक उदाहरण भूमिहीन व्यक्ति भूमि को पाने के लिए जैसे मेहनत करता है पुरुषार्थ करता है जैसी तपस्या करता है जैसी विधि को अपनाता है जैसे साधनों को अपनाता है अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ घोर तपस्या करता हुआ उत्तम विधि को अपनाता हुआ अनुकूल साधना साधनों को अपनाता वह व्यक्ति एक दिन भूमि को प्राप्त करता है ऐसे ही धनहीन व्यक्ति धन को प्राप्त करता है और नौकरी नहीं है तो मेहनत पुरुषार्थ करके एक दिन नौकरी को भी प्राप्त कर लेता है सांसारिक कार्यों को करता वह व्यक्ति जिन उपलब्धियों को पाने के लिए जीवन झोंकते हैं उन उपलब्धियों को प्राप्त कर ही लेते हैं जब लौकिक लोग उन लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हो तो आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जब मेहनत करते हैं पुरुषार्थ करते हैं जैसा पुरुषार्थ लौकिक व्यक्ति करता है वैसा ही पुरुषार्थ अभ्यासी को करना होगा केवल मार्ग को अपनाने मात्र से मेरी बात पर ध्यान देना केवल मार्ग को अपनाने मात्र से कोई उपलब्धि नहीं मिला करती उस मार्ग को अपनाना अच्छा काम है दो मार्ग है एक लौकिक मार्ग एक आध्यात्मिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना एक अच्छी उपलब्धि है केवल मार्ग को अपनाना ही पर्याप्त नहीं है उस मार्ग में चलते हुए वैसा ही पुरुषार्थ करना है जैसा लौकिक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है धनहीन व्यक्ति धन को पाने के लिए जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है वैसा ही पुरुषार्थ अध्यात्म को लेकर के चलने वाले व्यक्ति को करना होगा उस स्थिति में जो योग अभ्यास करता हुआ व्यक्ति योग को जीवन में धारण करता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान को जीवन में उतार लेता है और इनको उतार उतार करके अलग अलग उपायों को अपना करके मन को जब स्थिर करने लगता है तो मन स्थिर होता है मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसका व्यवहार बदला हुआ है योगमय व्यवहार है यम के अनुरूप नियम के अनुरूप व्यवहार है जब उसके जीवन में सत्य है न्याय है धर्म है पुण्य है परोपकार है मैत्री है करुणा है मुदिता है इन सब उपायों को जब अपनाता है व्यक्ति तो प्रसन्न ही होगा और प्रसन्न मन एकाग्र होगा और एकाग्रता से जिस उपलब्धि को वो पाना चाहता है वह उपलब्धि उसको मिल जाती है इसलिए पैंतीसवें सूत्र में जिन पांच प्रकार की उपलब्धियों की जो चर्चा की है दिव्य गंध की अनुभूति सामान्य अनुभूति नहीं है सामान्य उपलब्धि नहीं है जो बाहर जिन गंधों को व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो वो गंध नहीं ये दिव्य गंध ये अपने ही शरीर के अंदर जिस दिव्य गंध को अनुभव करता है वो विशिष्ट उपलब्धि है ऐसे ही दिव्य रस को अनुभव करता है ऐसे ही दिव्य रूप को अनुभव करता है ऐसे ही दिव्य स्पर्श को अनुभव करता है और दिव्य शब्द को अनुभव करता है इन उपलब्धियों को पाकर के व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है जब चाहे तब मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है पैंतीसवें सूत्र तक महर्षि पतंजलि ने तीन सूत्रों में जिन 10 प्रकार के उपायों को बताए हैं इन दसों उपायों को अलग अलग स्थितियों में योगाभ्यासी जब अपनाता है और दस प्रकार से मन को नियंत्रण करने की चेष्टा करता है और एक दिन ऐसा आता है उसका मन उसके अधिकार में हो जाता है उसके नियंत्रण में हो जाता है चाहे मन को रोकना चाहेगा तो रोकेगा नहीं रोकना चाहेगा तो नहीं रोकेगा यानी जैसे एक मदारी होता है मदारी बंदर को अपने अधिकार में रखता है बंदर तो बहुत चंचल होता है पर चंचल बंदर को भी वो नियंत्रित कर लेता है मदारी के पास वो सामर्थ्य है वो शक्ति है वो योग्यता है वो विधि है वो उपाय है जिस उपाय को जिस विधि को वो अपना करके एक मदारी बंदर को अपने अधिकार में रखता है नियंत्रण में रखता है ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यासी एक प्रकार से मदारी बनता है और अपने मन को बंदर के रूप में अनुभव करता हुआ भी उस बंदर रूपी मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है अब जब जैसा चाहे वैसा उसको नचा सकता है उस मन को कटपुतली की तरह बना के रखता है जैसे एक मदारी बंदर को बैठने के लिए कहता है तो वह बैठ जाता है खड़े होने के लिए कहता है तो खड़ा होता है जैसा मदारी निर्देश करता है वैसा ही बंदर करता है ठीक इसी प्रकार से योग अभ्यासी भी वैसा ही मन के साथ व्यवहार करता है मन को जैसा चाहे वैसा चलाता है क्योंकि अलग अलग उपायों को उसने अपनाया है और इन उपायों को अपना करके एक ऐसी क्षमता को सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है वो मन को जिस विषय में टिका चाहता है उसी विषय में मन टिक जाएगा और जब मन टिकता है तो वहीं पर वो कार्य करेगा और मन को जो टिकाने का कार्य है योगाभ्यासी जो करता है वो बाहर नहीं टिकाता है मन को बाहर नहीं ले जाता है योगाभ्यासी व्यक्ति को सर्वाधिक कार्य अंदर करना होता है शरीर के अंदर करना होता है शरीर के बाहर नहीं हां जब संसार के साथ जुड़ता है सांसारिक लोगों के साथ व्यवहार करता है उस समय उन लोगों के साथ जुड़ करके वो व्यवहार करता है वो लौकिक व्यवहार जो है लेना है देना है उनको बोलना है बताना है जो भी व्यवहार उसको करना है वो यम और नियम के अनुरूप करेगा वो व्यवहार तो प्रत्येक व्यक्ति को करना है चाहे वो लौकिक व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो क्योंकि जीवन में शरीर है तो शरीर को रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को आश्रय देने के लिए शरीर को खिलाना पिलाने के लिए जो साधन चाहिए वो दोनों को चाहिए यह अलग बात है योगाभ्यासी सीमित साधनों में रहता है और लौकिक व्यक्ति अधिक से अधिक साधनों में रहता है यह एक अलग बात है लेकिन एक सीमित साधनों को प्राप्त करने के लिए जैसे लौकिक व्यक्ति जिन व्यवहारों को करके उन साधनों को प्राप्त करता है वैसा ही अध्यात्म को मानने वाला व्यक्ति अध्यात्म को अपनाने वाला व्यक्ति अध्यात्म को अपनाता हुआ वह व्यक्ति भी उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को लौकिक व्यक्ति करता है दोनों में अंतर यह है कि वह व्यक्ति अध्यात्म को मानने वाला व्यक्ति योग के अनुरूप व्यवहार करता है और लोक में चलने वाला व्यक्ति लौकिक व्यक्ति वो लौकिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए व्यवहार करता है दोनों के व्यवहार में यह अंतर रहेगा लेकिन इन सब व्यवहारों को करता हुआ व्यक्ति उसका जो मुख्य कार्य होता है वो आंतरिक होता है लौकिक व्यक्ति का मुख्य कार्य बाहर का होता है बाहर के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए होता है बाहर के पदार्थों को अपनाने के लिए होता है लौकिक पदार्थ उनके लक्ष्य होते हैं और अध्यात्म को मानने वाले व्यक्ति का जो मुख्य कार्य होता है वो आंतरिक होता है शरीर के अंदर वो अधिक से अधिक कर्म करता है शरीर से बाहर के कर्म केवल जीने मात्र के लिए करता है और उसके जो लक्ष्य होते हैं वो आंतरिक होते हैं वो बाहर के नहीं होते हैं तो इस दृष्टिकोण से जब व्यक्ति चलता है तो इस दृष्टि को अपना करके आगे बढ़ता है तो वह व्यक्ति लौकिक कार्यों को भी एक सीमा तक करता हुआ आंतरिक कार्य सर्वाधिक करता है इसके लिए कहा गया है उसको पुण्यकर्म अधिक से अधिक मन से करने हैं तो मन से अधिक से अधिक पुण्यकर्म करने के लिए व्यक्ति को बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है अंदर ही देखता हुआ आंतरिक जीवन को सामने रखता हुआ अंदर के विकारों को देखता हुआ अंदर के विकारों को दूर करता हुआ अंदर के विकारों को रोकता हुआ व्यक्ति सबके सुख के लिए प्राणी मात्र के सुख के लिए अंदर ही कर्म करता है और उसका परिणाम यह निकलता है वो शरीर से और वाणी से अवसर आने पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे सकता मेरी बात को दोबारा समझने का प्रयत्न करना जो व्यक्ति मन से प्राणी मात्र को सुख देने का कर्म निरंतर करता होता है वह व्यक्ति वाणी से कभी किसी को दुख नहीं दे सकता जो योगाभ्यासी मन से निरंतर सबको सुख देने का कर्म करता हो वह व्यक्ति अवसर आने पर शरीर से किसी को दुख नहीं दे सकता ये परिणाम निकल करके आता है जो व्यक्ति आज शरीर से और वाणी से जो दूसरों को दुख दे रहा है क्योंकि वह व्यक्ति कभी मन से किसी को सुख नहीं दे पाया है या यूं कहिए वह व्यक्ति मन से सबको सुख नहीं दे पाया है और जिनको उसने मन से सुख दिया है उन्हीं को वो शरीर से वाणी से सुख देता है और जिनको नहीं दिया है उनको दुख ही देता है और यही परिणाम है जो शारीरिक रूप से वाचनिक रूप से जो पाप कर्म दुनिया में अधिक होते जा रहे हैं इन पापकर्मों को रोकने के लिए मानसिक कर्म को बदलना होगा और यह बदलाव योगाभ्यास के माध्यम से होगा इसी बात को हमें समझना है ओ।